राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के, के अंतर्गत कार्यक्रम ग्राम पंचायत भाई आपस में लड़ने लगे छोटा कह रहा है कि बड़े का कोई योगदान नहीं बड़ा कह रहा है अरे प्रधान जी आ जाइए शांत तो जाइए साम तो के बैठिए सदस्यगण बैठे अरे बैठो प्रशांत जी आप भी विराजिए जी बैठो हां तो बनवारी मुरारी बोलो क्या बात है प्रधान जी मेरे बड़े भाई ये कहते हैं कि हमारे घर में मेरा कोई योगदान नहीं है इसलिए इस घर में मेरा कोई हिस्सा है ही नहीं प्रधान जी ये झूठ है ऐसा मैंने कभी नहीं कहा ऐसा एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि कई बार कहा है प्रधान जी क्या मैंने इस घर के लिए कुछ नहीं किया है मैंने नहीं किया क्या मैंने क्या नहीं किया अरे भाई तुम लोग आपस में कब तक करते रहोगे अपनी बात पे हां जी हैं पंच हैं तो फैसला तो हो ही जाएगा भाई तुम लोग अब लड़ो नहीं प्रधान जी की सुनो पंचों शांत शांत हो जाए सब लोग देखिए हम लोगों ने सारी बातें सुन ली आप दोनों भाइयों की मैं पंचों की राय और अपना फैसला सुना रहा हूं हम लता तो ऐसे ही जगह पर आ गए हां हां चलो चलो पूछ लेते हैं और पता चल जाएगा चलो चलो अच्छा चल। चाचा यहां क्या हो रहा है बच्चों पंचायत के चुनाव के बाद आज ग्राम सभा की बैठक हो रही है हुँ। हुँ। दो भाइयों के झगड़े के निपटारे के बाद अब प्रधान जी और उनकी पंचायत अपनी नई योजनाओं के बारे में बताएंगे सीमा अहमद हम ठीक जगह पर आ गए हैं हां ग्राम पंचायत की बैठक में ही हमारा चाह रहे थे यहां तो बड़ी भीड़ है लगता है गांव के सभी लोग यहां इकट्ठे हुए हैं बच्चों बच्चों इधर आ जाओ यहां बैठो जी और आराम से सुनो जी मेरा नाम सीमा है ये अजय और मैं अहमद हूं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आज हमें ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी हासिल करनी है ठीक है ठीक है बच्चों पहले प्रधान जी का फैसला सुनो वो क्या कहते हैं ये सुनो फिर बातें कर लेना सारी जानकारी हासिल कर लेना ठीक है हां <सुण> तो सुनिए हमारा फैसला ये है कि दोनों भाइयों को घर के दो-दो कमरे मिलेंगे और सड़क के किनारे वाला खेत बनवारी को और चौरा के दोनों खेत मुरारी को ठीक है दोनों भाइयों को मंजूर है जी जी प्रधान जी हमें मंजूर है जी मंजूर है नमस्कार प्रधान जी जीते रहो बेटा जीते रहो हम पंचायत की बैठक देखने आए हैं जी हम बैठो और आराम से देखो बेटा हां तो बताइए रामधन जी कार्ड कबेरा दीजिए जी अपने गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाले रास्ते की मरम्मत की गई जी इस पर कुल खर्च आया 20760 रुपए प्रधान जी सड़क की मरम्मत से तो बड़ी सुविधा हो गई है पर पानी की बड़ी कमी है कोई उपाय होता तो प्रधान जी हैंडपंप पानी तो आता ही नहीं है एक-एक करके एक-एक करके ठीक कर दीजिए शांत हो जाइए एक-एक करके अपनी बात कहिए हां सुकिबन आप कहिए क्या कह रही हैं प्रधान जी हमें बहुत दूर सुरू नदी तक पानी लेने जाना पड़ता है बड़ी दिक्कत है अभी 2 साल पहले तो पंचायत ने हैंडपंप लगवाया था पानी नीचे चला गया लगता है हां भाई मुझे भी ऐसा ही लगता है और समस्या गंभीर है आप लोगों के पास इसका कोई उपाय हो तो बताइए प्र... प्रधान जी कुएं का पानी तो साफ नहीं रहा बिल्कुल सरू नदी का पानी पाइप से ले आवे तो कैसा रहे एक बड़ी टंकी में भर लेंगे और फिर वहां से सब ले लें पानी क्या बात कही इतनी लंबी पाइप और पाइप तो बड़ी महंगी आवेगी टंकी का दाम भी बहुत महंगा होगा और पाइप कट जाए फट जाए तो देखभाल का इंतजाम कैसे होगा हां यह बात तो सही कही ठीक है तो प्रधान जी बताइए क्या करें बताते हैं बताते हैं देखो उपाय तो ठीक था पर जरा महंगा है और भाई मुश्किल भी ऐसा करते हैं इस साल कुएं साफ करवा लेते हैं और हैंड पंप का पाइप कुछ नीचे करवा देते हैं ठीक है हां कुछ पक्का उपाय करना होगा प्रधान जी तो ठीक है दिव्या कहती तो ठीक और उपाय बताएं आ, वो अनवर तुम कुछ कहना चाह रहे हो जी जी बेजीजा कहो सभी को फायदा हो ऐसा जी पिछली बार मैं भाई से मिलने महाराष्ट्र गया था वहां गांव में ऐसे ही पानी का स्तर नीचे जा रहा था अच्छा तो लोगों ने मिलकर जल संवर्धन विकास कार्यक्रम चलाया जल संवर्धन विकास कार्यक्रम आज सुना है सरकार इसके लिए पैसा देती है अच्छा गांव वालों ने पेड़ लगाए और नालों पर छोटे बांध बनाए वाह अरे वाह वाह अनवर सा काम तो बहुत अच्छी और काम की जान पड़ती है जी पंचायत इसके बारे में और पता लगाकर अनुदान के बारे में बात करेगी जी प्रधान जी और वो पंचायत के लोग खंड विकास अधिकारी से बात करेंगे और हां हैंड पंप की देखरेख के हिस्से में कुछ पैसा बचा है उसे ही इस काम में लगाया जाएगा जी सचिव जी जी वो नोट कर लीजिए सब जी, जी जी प्रधान जी हां प्रधान जी ग्राम सभा के सामने अगला मुद्दा है गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची तैयार करना जी जी जी हम पंचराम धन जी जी सूची पढ़िए श्री नेटवर्क बिरजू महतो अनारी देवी फुलवा देवी रामलाल बिरजू का नाम सूची में कैसे आया जी नेटवर्क का नाम भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए देखिए आप लोगों को اعتراض है तो खुलकर अपनी बात कहिए कौन मना कर रहा है ए प्रधान जी उनके पास तो जमीन है ही इसमें तो ओम प्रकाश का नाम होना चाहिए ओम प्रकाश के पास ना जमीन है ना गोधन ना हल ना बैल मजदूरी मिली तो मिली और नहीं मिली तो और प्रधान जी उसका गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता है प्रधान जी जब परिवारों का सर्वेक्षण किया गया तो कई बार ओम प्रकाश के घर गए पर वो मिल ही नहीं जी हां शायद मजदूरी खोजने गया होगा हम्म ठीक है ठीक है तो उसका नाम हम शामिल करते हैं जी सबकी पारिवारिक आय देखो अगर सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उनके नाम गरीबी रेखा से नीचे आने वाली सूची में शामिल होने ही चाहिए यह बात है ठीक है तो बस भार इसके भार साथ भार ही आज की यह सभा हम विसर्जित करते हैं तो बच्चों तुमने हमारी ग्राम सभा की बैठक देखी जी काका कैसी लगी बहुत अच्छी बहुत अच्छी ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया शाबाश शाबाश तो आज के बारे में तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछो हम काका हम ग्राम सभा से ही शुरू करते हैं हम आप हमें ग्राम सभा के बारे में कुछ बताइए हम अच्छा बताते हैं बेटा देखो ग्राम सभा में एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ठीक है जी यानी जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जी और जिनका नाम गांव की मतदाता सूची में दर्ज हो वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं अच्छा प्रधान काका हां बेटा तो यही लोग ग्राम पंचायत बनाते हैं हां अजय बेटा ये ग्राम सभा के सदस्य पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं अच्छा इके जी ग्राम सभा के सदस्य अपने कुछ प्रतिनिधि चुनते हैं जो ग्राम पंचायत बनाते हैं अब समझ में आया प्रधान काका हां उनकी संख्या कितनी होती है तो अहमद बेटा उनकी संख्या 7 से लेकर 31 तक हो सकती है यह संख्या हर गांव में अलग-अलग होती है जनसंख्या के अनुसार प्रधान काका हां बेटा ग्राम पंचायत में कोई भी चुनकर आ सकता है बिल्कुल क्यों नहीं हां एक बात जरूरी है ग्राम पंचायत में वो क्या प्रधान काका वो ये कि ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों और महिला सदस्यों का होना जरूरी है अगर किसी कारण इनका चुनाव नहीं हो पाता तो सरकार इनके नाम का प्रस्ताव दे सकती है प्रधान काका हां बेटा गांव के प्रधान की तबीयत खराब हो जाने पर या उसके गांव में ना होने पर प्रधान की जिम्मेदारी कौन निभाता है <laughs> मत बेटा ग्राम पंचायत एक उपप्रधान भी चुनती है जो mm. प्रधान की गैर मौजूदगी में उसका काम करता है इसके अलावा कार्यों की सुविधाओं के लिए कई समितियां बनाई जाती हैं एक बात पता है बेटा अगर प्रधान उपप्रधान या दूसरे चुने गए पदाधिकारियों के काम संतोषजनक ना हो तो ग्राम उन्हें अविश्वास मत पास करके उनके पदों से हटा भी सकती है प्रधान काका प्रधान उपप्रधान और दूसरे सदस्यों को सरकार की ओर से वेतन भी मिलता है नहीं सीमा बेटी इन्हें वेतन नहीं मिलता और हां एक बात और है वो क्या काका ग्राम पंचायत कई वार्डों यानी छोटे-छोटे क्षेत्रों में बटी होती है अच्छा प्रत्येक वार्ड या क्षेत्र अपना एक प्रतिनिधि चुनता है mm. जिन्हें वार्ड पंच कहते हैं क्या वार्ड पंच हां पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच चुनते हैं जिन्हें कहीं-कहीं प्रधान भी कहते हैं मुखिया भी कहते हैं सरपंच पंचायत का मुखिया होता है ठीक mm. है mm. ठीक है हां काका हां बेटा पंचायत का चुनाव कितने साल के लिए होता है कहीं 4 साल तो कहीं 5 साल पर पंचायत के सारे कार्यों का ब्यौरा प्रधान ही रखता है पंचायत के हर कार्य का ब्यौरा रखने के लिए एक अधिकारी होता है जिसे पंचायत सचिव कहते हैं आप समझा इस अधिकारी को सरकार की तरफ से वेतन भी मिलता है अब यह बताओ प्रधान काका आँ? कि पंचायत के कार्य कितने तरह के होते हैं बेटे दो तरह के हुँ. पहला अनिवार्य दूसरा ऐच्छिक काका हुँ. पंचायत के अनिवार्य कार्य कौन-कौन से होते हैं देखो बेटा पंचायत के अनिवार्य कार्य हैं पानी स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्था करना अच्छा और सड़कों का रखरखाव रोशनी का प्रबंध और पेड़ लगाना इत्यादि hmm. तुमने अभी-अभी सड़क मरम्मत के बारे में सुना था ना जी काका था नालियां बनवाना और सार्वजनिक उपयोग के भवन जैसे स्कूल चौपाल वगैरह बनवाना भी पंचायत का काम है प्रधान काका हम hmm? पंचायत के अच्छे कार्य कौन-कौन से हैं देखो चिकित्सा जी अस्पतालों का प्रबंध करना हम hmm? छोटी-छोटी बच्चों को टीके लगवाना <laughs> पोलियो की दवाएं पिलाने में सहयोग करना ठीक है आठ बाजार लगवाना जी पशुओं की चिकित्सा वाह सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाना वगैरह वगैरह hmm. हां हा? काका हां बेटा ये सब ग्राम पंचायत के अच्छे कार्य हैं ना हां अगर कोई ग्रामवासी किसी सरकारी कर्मचारी जैसे पटवारी लेखपाल सिपाही चौकीदार टीका लगाने वाले आदि के खिलाफ शिकायत करता है तो ग्राम पंचायत उनकी रपट ऊपर के अधिकारी तक भेज सकती है प्रधान काका हम ग्राम पंचायत के पास पैसे कहां से आते हैं पंचायत मेला और दुकानों पर टैक्स यानी कर लगाती है हुँ? जी जानवरों को खरीदने और बेचने पर रजिस्ट्री की फीस लेती है अच्छा मकानों पर भी टैक्स लगाती है और सरकार की ओर से अनुदान मिलता है यानी पैसे मिलते हैं अलग-अलग सरकारी विभागों की ओर से अगर कोई खास योजना चलाई जा रही हो तो उसकी राशि भी आती है जैसे रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता वृद्धावस्था पेंशन काका hmm. अभी हमें और कुछ भी जानना है काका हम गांवों में लड़ाई झगड़ों का फैसला किसके द्वारा किया जाता है हम सीमा बेटी गांवों में लड़ाई झगड़ों का फैसला न्याय पंचायत के द्वारा किया जाता है अच्छा न्याय पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत दोनों का सदस्य नहीं हो सकता न्याय पंचायत किसी भी प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करती है बेटे न्याय पंचायत छोटे-मोटे मुकदमों की सुनवाई करती है उसे जुर्माना करने का हक है परंतु उसे जेल भेजने का हक नहीं है काका एक बात और बताइए हां बेटे न्याय पंचायत से क्या फायदा है <laughs> देखो अहमद बेटे न्याय पंचायत का सबसे बड़ा फायदा यह है की मुकदमों का फैसला जल्दी हो जाता है जी और उन पर खर्च भी कम आता है वाह है ना हां अगर कोई न्याय पंचायत के फैसले से संतुष्ट नहीं हो नहीं? तो वो ऊपरी अदालतों में जा सकता है अच्छा हां काका हम हा? ग्राम पंचायत तो बहुत कुछ करती है <laughs> <laughs> हां बेटा बिल्कुल बिल्कुल करती है पंचायत की बराबर बैठक होती है और गांव के विकास कार्यक्रमों को लागू करवाती है वो जी पर एक बात ये है कि ग्राम पंचायत के कामों पर निगरानी रखती है ग्राम सभा ग्राम सभा जब स्वीकृति देती है तभी पंचायत अपना काम कर सकती है जी काका गांव का हर वयस्क जिम्मेदार है विकास कार्यक्रम ठीक गांव की व्यवस्था में सब की भागेदारी है और जिम्मेदारी भी हो <laughs> ग्राम पंचायत अभी आप सुन रहे थे कारिक्राइब आलेक इजहार एहमद नदीम विशेष संयोजन डॉ माधवी कुमार निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार जैमिनी कुमार कीमती आनंद राजेश आहूजा सुनील लोइया हरदीप सिंह तान्या आकाश और उत्कर्ष ध्वनिंकन दीपक पांडे तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा